सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार मवाल के गायकवाड़ अपने दामाद की 74 एकड़ जमीन जिसे तीन व्यापारियों ने सरकारी अफसरों के साथ मिलकर धोखे से अपने नाम कर लिया था उसे वापस पा सके तो सिर्फ आरटीआई एक्ट की मदद से सदापुर गांव में उनके दामाद की जमीन को सुरेंद्र आनंद एस एन और एस एस ने फर्जी कागजात बनवाकर अपने नाम कर लिया 10 साल से परिवार अपनी जमीन पानी के लिए सरकारी अफसरों और तहसीलदारों से मदद मांग रहा था किसी ने मदद नहीं की तभी गायकवाड़ को पता चला आरटीआई के बारे में उन्होंने 2009 में नायब तहसीलदार को एक अपील दायर की पर उन्हें जवाब नहीं दिया गया फिर उन्होंने तहसीलदार को अपील की वहाँ भी कोई जवाब न मिलने आरोप वो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास गए एस ने मामले आरोप कार्रवाई करते हुए कलेक्टर ऑफ पुणे को कायकवाड़ को जमीन उनके नाम करने और साथ ही धोखाधड़ी में शामिल अधिकारियों और लोगों पर क्रिमिनल केस चलाने के आदेश दिए इस तरह मात्र साल भर के भीतर उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई, जिसके लिए वह 10 साल से चक्कर काट रहे थे अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट